अध्याय नंबर से यात्रा परिवार में, में हैरी हो और पिटूनी आंटी तथा वर्ण अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे और उस पर चिल्लाते नहीं थे दरअसल उन्होंने अब उससे बात करना ही बंद कर दिया था उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी इसलिए वे लोग ऐसा व्यवहार करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वह खाली हो हालांकि कई मायनों में में स्थिति सुधार हुआ था परंतु कुछ समय बाद इससे हैरी का मन उखड़ने लगा हैरी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू ही उसकी क्लौती साथी थी उसने उसका नाम हैडविक रखने का फैसला किया उसे यह नाम जादू का इतिहास किताब में मिला था उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थीं। वह अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता और हेडविक अपनी मर्जी से खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती थी हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पिटूनिया आंटी ने अब यहाँ पर सफाई करना बंद कर दिया था क्योंकि हेडविक बाहर से मरे हुए चूहे ले आती थी हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था वह एक कागज के टुकड़े पर एक और दिन काट देता था इस कागज पर एक सितंबर तक की तारीखें लिखी थी अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बातें कर ली जाए इसलिए वह नीचे ड्राइंग रूम में गया जहां जहाँ परिवार टेलीविजन पर एक क्विज शो देख रहा था वह थोड़ा खासा ताकि उन लोगों को ये पता चल जाए कि वो वहां पर है डडली चीखा और कमरे से बाहर भाग गया अः वर्नौन अंकल वर्नौन अंकल ने हूं करके बताया कि वे सुन रहे हैं और मुझे कल हग जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है वनौर अंकल ने एक बार फिर हूं किया आपको परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहां तक लिफ्ट दे देंगे हम्म हैरी ने मान लिया की इसका मतलब हाँ था धन्यवाद वो ऊपर जाने ही वाला था कि तभी वनौन अंकल सच मुझ कुछ बोले ट्रेन से भी कोई जादूगरों के स्कूल जाता है बड़ा अजीब तरीका जादू के गलीचे क्या पंचर हो गए हैं हैरी कुछ नहीं बोला वैसे यह स्कूल है कहाँ पर मुझे नहीं मालूम हैरी ने जवाब दिया और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया उसने अपनी जेब से वह टिकट बाहर निकाला जो ने उसे दिया था मुझे प्लेटफॉर्म नंबर पौने दस से ग्यारह बजे वाली ट्रेन पकड़ना है उसने पढ़कर सुनाया उसके अंकल आंटी उसे घूर रहे थे कौन सा प्लेटफॉर्म पौने दस की बात मत करो वरौन अंकल ने कहा पौने नंबर का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है मेरे टिकट पर लिखा है।, है। वर्णा सब सब में वर इतना कष्ट नहीं करता आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हुए पूछा डेडली को अस्पताल ले जाना है वर्णन अंकल ने गुस्से से कहा जब तक तक उसकी बकत पूछ नहीं हटेगी, तब तक वो और अपनी जीन्स पहनी क्यूकी वह जादूगरों के कपड़े पहन कर स्टेशन नहीं जाना चाहता था वह ट्रेन में कपड़े बदल लेगा उसने एक बार फिर अपनी हॉकवर्ट्स की लिस्ट देखी ताकि अब पक्का कर ले की कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया इसके बाद उसने यह देखा कि हेडविक का पिंजरा ठीक से बंद तो है फिर वह कमरे में घूमते हुए डसली परिवार के उतने का इंतजार करता रहा। घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डसली की कार में रख दिया गया पिटूनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वह हैरी के पास बैठ जाए और फिर वे चल पड़े साढ़े बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंच गए वनौन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटका और उसे स्टेशन तक खुद धकाते हुए ले गए हैरी ने सोचा कि उसे उनसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी परंतु तभी रुक उनके, उनके पर तो मंजिल आ गई लड़के येटफॉर्म नंबर नौ और यार्लेटफॉर्म नंबर दस तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं इनके बीच ही होना चाहिए परंतु ऐसा लगता है कि वे उसे बनाना ही भूल गए है।, है ना जाहिर है उनकी बात बिल्कुल सही थी एक पर पर पर प्लास्टिक की बड़ी 9 नंबर नंबर लिखा लिखा था, पर लिखा था, उसके अगले 10 से मुस्कुराते हुए कहा बिना कुछ कहे वे वापस चल दिए है मुड़कर देखा की डस्टली परिवार कार में बैठ कर जा रहा था तीनों हंस रहे थे हैरी का मुँह सूखने लगा अब वह क्या करेगा हेडवी के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे उसे किसी से पूछना ही होगा उसे पास से गुजरते हुए एक गार्ड को रोका परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्लेटफॉर्म पौने दस के बारे में पूछ सके गार्ड ने कभी हॉगर्स का नाम नहीं सुना था और जब हैरी उसे यह भी नहीं बता पाया कि यह देश के किस हिस्से में है तो वो भड़क गया क्योंकि उससे लगा जैसे हैरी जान मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है निराशा में डूबे हैरी ने ग्यारह बजे जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा परंतु गार्ड ने कहा कि 11 बजे कोई ट्रेन नहीं जाती अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया समय, समय बड़ है प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉकवर्ड जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ दस मिनट का समय बचा था और उसे जरा भी मालूम नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे वह स्टेशन के बीच में बुरी तरह फंस गया था उसके पास एक संदूक था जिसे वो उठा नहीं सकता था जेब में जादूगरों के सिक्के भरे थे और एक बड़ी सी उल्लू थी सोचने लगा की क्या वो अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म नंबर नौ व दस के बीच में बने बैरियर को ठोके उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुने मगलू उसे भरी थी और क्या हैरी एकदम से घूा यह शब्द एक गोलमटोल महिला बोल रही थी और वो अपने चार लड़कों से बात कर रही थी जिन सबके बाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में उल्लू भी था धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे धकेली वे लोग रुक गए हैरी भी रुक गया इतने करीब ताकि वो उनकी बात सुन सके अब कौन सा प्लेटफॉर्म आया है बच्चों की माँ ने पूछा पौने दस एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा इस लड़की के बाल भी लाल थे और वो अपनी माँ की उंगली पकड़े थी मम्मी मैं क्यों नहीं जा सकती तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई जिनी, अब चुप रहो ठीक है पसी सबसे पहले तुम जाओ सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ आगे बढ़ा हैरी ने उस पर अपनी नजरें जमा ली वह सावधान था कि कहीं उसकी पलकें न झपकें, क्योंकि वह चूकना नहीं चाहता था परंतु जैसे ही वह लड़का दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में पहुंचा हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा झुंड आ गया और जब वो भीड़ छटी, तो लड़का गायब हो चुका था फ्रेड अब तुम जाओ गोलमटोर औरत ने कहा मैं फ्रेड नहीं हूँ जॉर्ज हूँ लड़के ने कहा आप भी मम्मी आपको हमारी मम्मी के लाने का कोई हक नहीं है आपको तो यह भी नहीं पता की मैं जॉर्ज हूँ सॉरी जॉर्ज डियर मैं तो मजाक कर रहा था फ्रेड मैं ही हूँ लड़के ने कहा और वह चल पड़ा उसके जुड़वा भाई ने पीछे से उसे जल्दी करने को कहा और उसने सचमुच जल्दी ही की होगी क्योंकि एक सेकंड बाद ही वह गायब हो गया था परंतु उसने ऐसा किस तरह किया अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था वो लगभग वहां पहुंच ही गया था और तभी एकदम अचानक वह कहीं नहीं दिख रहा था अब कोई रास्ता नहीं था माफ कीजिए हैरी ने गोलमटोल महिला से पूछा हेलो डियर उसने कहा पहली बार जा रहा था। उसके हाथ पर बड़े थे और नाक लंबी थी हाँ हैरी ने कहा बात यह है अग, बात यह है कि मैं नहीं जानता कि किस तरह किस तरह प्लेटफॉर्म तक तो जाया जाए महिला ने दयालुता से कहा और हैरी ने सिर हिलाया महिला ने कहा चिंता मत करो तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ कहीं भी मत रुकना और यह सोचकर मत घबराना कि तुम इससे टकरा जाओगे बहुत महत्वपूर्ण है अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बेहतर होगा कि तुम दौड़ लगा कर यह काम करो अब जाओ राउंड से पहले अंदर जाओ अच्छा ठीक है, हैरी ने कहा उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूर देखा यह बहुत ठोस दिख रहा था हैरी उसकी तरफ चलने लगा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे हैरी अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वह सरपट भागने लगा बैरियर लगातार पास आता जा रहा था वह रुक नहीं पाया ट्रॉली नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी वह एक फुट दूर था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया परंतु टक्कर नहीं हुई वह दौड़ता ही रहा उसने अपनी आंखें खोली भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था ऊपर एक साइनबोर्ड पर लिखा था बजे। हैरी ने अपने पीछे देखा, और जहां पर बैरियर था वहां उसे लोहे का गलियारा दिखा जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर पौने दस वो आखिर वहां पहुंच ही गया था इंजन से निकलता हुआ धुआं बतियाती भिड़ के सिर के ऊपर तैर रहा था और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्डिया खड़े हुए लोगों के पैरों के बीच से निकल रही थीं। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर घसीटे जाने की आवाजों के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वे भी आपस में बात कर रहे हों। इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे कुछ बच्चे खिड़की से बाहर लटक अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे तो कुछ सीटों के लिए आपस में झगड़ रहे थे किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलता गया वह एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था तादी, मेरा दादी फिर घूम गया है क्या करते हो नेविल?" उसने बूढ़ी औरत को आ भरते सुना कुछ लोग गुंगराले बालों वाले एक लड़के को घेरे हुए थे हमें भी दिखाओ चलो दिखाओ लड़के ने उस बक्से का डक्कन खोल दिया जिसे वो हाथ में पकड़े था जब अंदर बन जानवर का बालू भरा लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली कंपार्टमेंट नहीं मिल गया सबसे पहले उसने हेडविक को अंदर रखा और फिर अपने संदूक को डिब्बे के दरवाजे की तरफ धकेला उसने इसे पायदानों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की परंतु एक सिरा उठाना भी उसे भारी पड़ रहा था दो बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और वो दर्द के मारे बिलबिला उठा मत चाहिए यह बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वो बैरियर में घुसा था हाँ प्लीज हैरी ने हाँते हुए कहा अरे फ्रेड यहाँ आओ और मदद करो जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार कंपार्टमेंट के एक कोने में सही सलामत पहुंच गया धन्यवाद हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपत बालों को आंखों के सामने से हटाया या क्या है जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा हे hey भगवान दूसरे भाई ने कहा कहीं तुम? वही है पहले भाई ने कहा है ना उसने हैरी से पूछा क्या हैरी ने कहा हैरी पॉटर दोनों जुड़वा भाई एक साथ कोरस में बोले अच्छा वो हैरी ने कहा मेरा मतलब है हाँ मैं ही हूँ दोनों भाई मुंह खोलकर उसे देखते रहे और हैरी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा था तभी ट्रेन के खुले दरवाजे से एक आवाज तैरती हुई अंदर आई जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली फ्रेड जॉर्ज तुम लोग कहाँ हो आ रहे मम्मी हैरी पर एक और नजर डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहाँ वो आधा छिपा था वहां से वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देख सकता था और उनकी उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी मम्मी अब छोड़ो भी उसने धक्का देते हुए अपने आप को छुड़ाया अरे क्या छोटे बच्चे रोहनी की नक्कू पर कुछ लग गया था जुड़वा भाइयों में से एक ने चिड़ाते हुए कहा चुप रहो रॉन ने कहा, पर कहा है उनकी माँ ने पूछा इधर ही आ रहा है सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे कपड़े बदलकर हॉकवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुशाला पहन चुका था हेरी ने देखा कि उसके सीने पर चांदी का चमकता हुआ बिल्ला लगा था जिस पर पी अक्षर लिखा था ज्यादा देर तो नहीं रुक सकता मम्मी उसने कहा मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ प्रिफेक्स के लिए दो कम्पार्टमेंट रिजर्व है अच्छा तो तुम परफेक्ट हो पर्सी एक जुड़ुआ भाई ने बहुत आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए था हमें तो यह पता ही नहीं था छोड़ो भी मुझे याद है कि उसने इस बारे में कुछ कहा था दूसरे जुड़ुआ भाई ने कहा एक बार या दो बार एक मिनट सारी गर्मी भर चुप रहो पर्सी यानी परफेक्ट ने कहा वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं एक जुड़वा भाई ने कहा क्योंकि वह परफेक्ट है उनकी मां ने लाड़ से कहा ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये साल अच्छा गुजरे वहां पहुंचते ही मुझे उल्लू भेज देना उन्होंने पसी का गाल चुमा और वह वह चला गया। फिर जुड़वा भाइयों की तरफ पलटी और तुम दोनों इस साल जरा ढंग से रहना अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया है या टॉयलेट उड़ा दिया है पर मम्मी हमने तो आज तक कभी कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया वैसे विचार बहुत बढ़िया है धन्यवाद मम्मी यह मजाक की बात नहीं है और सुनो रॉन का ख्याल रखना चिंता मत करो नन्ना मुन्ना रोनी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो। ने दुबारा कहा, अभी से अच्छा मम्मी जरा सोचो तो सही अंदाजा लगाओ अभी हमें ट्रेन में कौन मिला था हेरी तत्काल पीछे की तरफ हो गया ताकि वे उसे बाहर झाकते हुए न देख ले आप जानती है वो काले बालू वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर खड़ा था जानती है वो कौन है कौन? अच्छा जिनी और वह बेचारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूरते रहो क्या सचमुच वही था फ्रेड तुमने उसे कैसे पहचाना हमने उसे पूछा था उसका निशान देखकर निशान सचमुच वहां पर है बिजली गिरने जैसा बेचारा बच्चा कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह तुम तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम उससे कुछ नहीं पूछोगे फ्रेंड नहीं यह पूछने की हिम्मत भी मत करना जैसे उसे स्कूल के पहले दिन यह बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है ठीक है मम्मी चिंता में अपने बात सफेद मत करो एक सीटी बजी जल्दी करो उनकी माँ ने कहा और तीनों लड़के लपक कर ट्रेन पर चढ़ गए फिर वे खिड़की से बाहर झांकने लगे ताकि उनकी माँ उन्हें चूम कर गुड बाय कर सके उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया रो मत जिनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे हम तुम्हें हॉकर्स की टॉयलेट सीट भी भेजेंगे चार्ज मजाक कर रहा था मम्मी ट्रेन रेंगने लगी हैरी ने देखा की बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और उनकी बहन आधा हस्ती आधी रोती हुई ट्रेन के साथ साथ भागने की कोशिश कर रही थी परंतु फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि वो पीछे रह गई और अपना हाथ हिलाने लगी जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी मां दिखाई देना बंद हो गई खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजर रहे थे हैरी का दिल रोमांच के मारे बल्लियों उछल रहा था वह नहीं जानता था कि जिस जगह वो जा रहा था वह कैसी होगी परंतु यह तो तय था कि वह जगह उससे बेहतर होगी जिसे वह पीछे छोड़कर जा रहा था कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। कोई बैठा तो नहीं है उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा बाकी सब कंपार्टमेंट भरे हुए हैं अपना सिर हिलाया और लड़का बैठ गया उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा वह यह दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं था हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी एक काला निशान था अरे रॉन जुड़वा भाई वापस आ गए थे सुनो हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं वाली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है ठीक है, रॉन बुदबुदाया। हैरी दूसरे जुड़वा भाई ने कहा हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं फ्रेड और जॉर्ज ली और यह रॉन है हमारा भाई अच्छा तो बाद में मिलते हैं बाय हैरी और रॉन ने कहा जुड़वा भाई जाते समय कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर गए क्या सचमुच तुम हैरी पॉटर हो रॉन के मुंह से निकल पड़ा हैरी ने सिर हिलाया अच्छा मैं तो सोच रहा था कि फ्रेडो जॉर्ज मजाक कर रहे थे रॉन ने कहा और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर यानी कि उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि वो अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके रॉन घूरता रहा तो यही पर तुम जानते हो कौन ने हाँ हैरी ने कहा परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है कुछ भी नहीं रॉन ने उत्सुकता से पूछा बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है और कुछ भी नहीं अच्छा रॉन ने कहा वो बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा फिर जैसे उसे अचानक समझ में आ गया कि वो क्या कर रहा था और वो एक बार फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैरी ने पूछा हैरी को रॉन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना की रॉन को हैरी लग रहा था अरे हाँ मुझे मुझे ऐसा ही लगता है रॉन ने कहा मुझे लगता है कि मम्मी का दूर के रिश्ते का एक कजिन है जो अकाउंटेंट है पर हम लोग उसके बारे में जादू आता होगा जाहिर था की विजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छू मंतर गली में वो पीला लड़का बातें कर रहा था मैंने सुना है की तुम्हें मगलुओं के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था रोन ने कहा वे लोग कैसे होते हैं बहुत बुरे पर सभी नहीं मेरे अंकल आंटी और कजिन बहुत बुरे हैं काश मेरे तीन जादूगर भाई होते पाँच, ने कहा किसी कारण से वो उदास नजर आ रहा था हमारे परिवार से हॉकबर्ड जाने वाला मैं छठवा हूँ तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है बिल और चार्ली पहले ही हॉकवर्ड से निकल चुके हैं बिल हेडबॉय था और चार्ली क्विडिज का कैप्टन अब परफेक्ट बन गया है फ्रेडो जॉर्ज बहुत शैतानी करते हैं परंतु उनके सचमुच बहुत अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्त हैं सब मुझसे यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितने अच्छे काम करूं अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि वे पहले ही वे काम कर चुके हैं। और हाँ पांच बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज नहीं नहीं मिलती मेरे पास बिल के पुराने कपड़े है चाली की पुरानी छड़ी है और पर्सी का पुराना चूहा है रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था इसका नाम स्कैबस है और ये किसी काम का नहीं है हमेशा सोता रहता है क्योंकि तो मतलब वह एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा हैरी को समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे न होने में शर्म की क्या बात है एक महीने पहले तक उसके पास भी तो कभी पैसे नहीं रहते थे और उसने ये बात रॉन को बता दिया उसने यह भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कभी डम के बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलते थे इससे रॉन एक बार फिर खुश नजर आने लगा और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया तब तक मैं ये जानता ही नहीं था कि मैं जादूगर हूं और मैं अपनी मम्मी डैडी या वॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था रॉन ने सांस अंदर खींची क्या हुआ हैरी ने कहा तुमने तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया रॉन ने कहा उसकी आवाज बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वो प्रभावित भी हुआ था मुझे लगता था कि कम से कम तुम तो नाम लेकर मैं यह साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ देखा मैं यही तो कह रहा था मुझे बहुत सी बातें सीखनी है मैं शर्त लगा सकता हूँ उसने आगे कहा और पहली बार वह बात बोली जो उसे पिछले दिनों से बहुत परेशान कर रही थी मैं शर्त लगा कह सकता हूँ की मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा विद्यार्थी रहूंगा नहीं ऐसा नहीं है ढेर सारे बच्चे मगलू परिवारों से आते हैं और वे जल्दी ही सीख जाते हैं जब वे बातें कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी अब वे गाय भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजर रहे थे वे लोग कुछ समय चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियारों को देखते रहे साढ़े बजे के करीब बाहर गलियारे में खड़खड़ की तेज आवाज सुनाई दी एक महिला ने जिसके गालों पर डिम्पल थे उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा। हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वह चलकर खड़ा हो गया परंतु रॉन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया जब वह डसली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयां खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे परंतु अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे इसलिए वो जितना मार्स बार उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था परंतु उस महिला के पास की बबल गम चॉकलेट के मेढक कद्दू की पेस्ट्री कढ़ाई केक लिकोरिस की छड़िया और भी बहुत सी अजीब चीजें थी जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था कोई चीज छूट ना जाए इस डर से हैरी हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद लाया और उसने महिला को 11 चांदी के सिक्कल और सात के नट दिए। हैरी सारे सम्मान को लेकर कंपार्टमेंट में वापस आया और उसे एक खाली पर रख दिया रॉन उसे देख रहा था। बहुत लगी है क्या? के मारे दम निकला जा रहा है। हैरी ने कदू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा रॉन ने एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला उसके अंदर चार सैंडविच थे उसने उनमें से एक को खोल देखा और कहा मम्मी हमेशा भूल जाती है कि मुझे कौन वाली बीफ पसंद नहीं है हमेशा बदल लेते हैं हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा, चलो। तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। ये सूखा हुआ है रॉन ने कहा मम्मी के पास ज्यादा समय नहीं रहता उसने जल्दी से जोड़ा तुम तो जानते ही हो कि हम पांच भाई है चलो पेस्ट्री लो हैरी ने कहा जिसके पास इससे पहले कभी कोई चीज बांटने के लिए नहीं थी सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वो कोई चीज मिल बांटकर खा सके उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह और रॉन एक साथ वहां बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे थे वे सैंडविच के बारे में भूल चुके थे यह क्या है? है? हैरी ने चॉकलेट के मेढक का एक पैकेट उठाकर रॉन से पूछा कहीं इसमें सचमुच के मेढक तो नहीं है अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है और वो किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था नहीं रॉन ने कहा परंतु यह देखना कि अंदर कौन सा कार्ड निकलता है मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है क्या अरे अच्छा तुम्हें कैसे पता होगा देखो चॉकलेट के मेढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं किसी मशहूर जादूगर या जादूगर का कार्ड मेरे पास 500 कार्ड है पर मेरे पास एग्रिप्पा या टॉलेमी के कार्ड नहीं है। हैरी ने फिर तो चॉकलेट के मेढक का कवर हटाया और कार्ड बाहर निकाला उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहन रखा था और उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और लहराते बाल दाढ़ी और मुँचे चांदी की तरह सफेद थीं। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था एल्बर्स डम्बल तो ये हैं डम्बल हैरी ने कहा मुझसे यह मत कहना कि तुमने कभी डम्बल का नाम भी नहीं सुना है रॉन ने कहा मैं एक मेंढक ले लूं, शायद मुझे यह कृप्पा मिल जाए धन्यवाद हैरी ने अपना कार्ड पलटा कार्ड की दूसरी तरफ लिखा था एल्बर्स डम्बल वर्तमान में हॉगवर्ड्स के हेडमास्टर कई लोग मानते की वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं प्रोफेसर डबल खास तौर पर इन चीजों के लिए मशहूर है और अपने पार्टनर निकोल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए प्रोफेसर डम्बलडोर को चैम्बर म्यूजिक और टेन पिन बॉलिंग पसंद हैरी है ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे ये देखकर हैरानी हुई की डम्बलडोर का चेहरा गायब हो चुका था तो वे चले गए तुम उनसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वे सारे दिन तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे रॉन ने कहा वे दोबारा आ जाएंगे अरे मुझे क्या तुम्हे चाहिए तुम भी कार्ड इकट्ठा करना शुरू कर दो रॉन की आंखें चॉकलेट के मेढकों के ढेर की तरफ मुड़ गई जो खोले जाने का इंतजार कर रहे थे जितना चाहे उठा लो हैरी ने कहा परन्तु तुम्हे पता है मगलुओं की दुनिया में लोग अपने फोटो से कहीं आते जाते नहीं है वे वही बने रहते हैं क्या सचमुच क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते रॉन की आवाज में हैरानी थी बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था कि तभी उसने देखा कि डम्बल एक बार फिर अपने कार्ड के लगे फोटो में दुबक कर लौट आए थे और उसकी तरफ देखकर कर हल्के से मुस्कुरा दिए मशहूर जादूगरों और जादूगरियों को देखने के बजाय रॉन मेढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था परंतु हैरी तो पर से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था जल्दी उसके जादूगर ने से हटाई जो अपनी नाक खुजा रही थी और बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियों का बैग खुला इनके बारे में तुम्हें सावधान रहना होगा रॉन ने हैरी को चेतावनी दी जब वे कहते हैं हर स्वाद की तो उनका मतलब होता है हर स्वाद की तुम्हें चॉकलेट पेपरमेंट और मुरब्बे जैसे लोकप्रिय स्वाद तो मिलेंगे ही पर तुम्हें पालक गोश्त और गुर्दे के स्वाद वाली टॉफी भी मिल सकती है जॉर्ज कहता है एक हरी टॉफी उठाई उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसका एक कोना चबाया अरे देखा स्प्राउट हर स्वाद की टॉफिया खाने में उनका समय अच्छी तरह से गुजरा हेरी को टोस्ट नारियल भुनी हुई बीन्स स्ट्रॉबेरी करी घास कॉफी और मछली के स्वाद की टॉफिया मिली उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब से दिखने वाली भूरी टॉफी का टुकड़ा भी चक लिया जिसे रौन के लिए भी तैयार नहीं था बाद में पता चला कि वह मिर्च के स्वाद की टॉफी थी उनकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य अब जंगली हो गया था साफ सुथरे खेत दिखना बंद हो गए थे अब उन्हें जंगल घुमावदार नदियां और अंधेरी हरी पहाड़ियां दिख रही थी किसी ने उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया और वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर पौने पर देखा था उसकी आंखों में आंसू भरे थे सॉरी उसने कहा परंतु क्या तुम लोगों ने कोई मेढक देखा है जब उन्होंने अपना मना किया तो वह बिलकते हुए हाँ लड़के ने दुखी मन से कहा फिर भी अगर तुम्हें दिखे तो बता देना वह चला गया मैं नहीं जानता कि वह तब परेशान क्यूँ रॉन ने कहा अगर मैं मृक लेकर आया होता तो उसे जितनी जल्दी घुमा सकता घुमा देता ध्यान रहे मैं को लाया हिकारत से कहा मैंने कल उसे पीला करने की कोशिश की ताकि मैं उसे अधिक दिलचस्प बना सकू परंतु मेरे मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ मैं तुम्हें दिखाता हूं देखो वो अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और फिर उसने एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी निकाली छड़ी कई जगहों से चटकी हुई थी और उसके कोने पर कोई सफेद चीज़ ही मृक खो गया था वह एक बार फिर लौट आया था परंतु इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी वह हकवर्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी क्या किसी ने मिठक देखा है नेविल का मृक घुम गया है उसने कहा उसकी आवाज रोबदार थी बाल भूरे घने थे और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे हमने हमने से पहले ही बता दिया है कि अरे क्या तुम जादू कर रहे हो दिखा जरा वह बैठ गई रोन आश्चर्यचकित हो गया अच्छा ठीक है उसने अपना गला साफ किया सूरज चंदा मक्खन खा लो इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो उसने अपनी छड़ी घुमाई परंतु कुछ नहीं हुआ इसके पस भूरा ही बना रहा और गहरी नींद में सोता रहा क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि यह असली मंत्र है लड़की ने कहा वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ है ना? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ आसान मंत्रों का प्रयोग किया है और वे हमेशा काम करते हैं परंतु मेरे परिवार में कोई भी चादुगर नहीं है जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैं बहुत, बहुत खुश भी थी चादुगर मतलब ली है जाहिर है मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होगा वैसे मैं हरमाई निगरेंजर हूँ और तुम कौन उसने यह सारी बातें बहुत तेजी से बोली थी हैरी ने रॉन की तरफ देखा और उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देख कर उसे राहत मिली रॉन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी कोर्स की सारी किताबें याद नहीं थीं। मैं रॉन विजली रॉन बुदबुदाया। हैरी पॉटर, हैरी ने कहा आ, क्या सचमुच? ने कहा, जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सच कुछ जानती हूँ अपनी नींद मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की कुछ किताबें भी पढ़ी है और तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास गुप्त कलाओं का उत्थान और पथन तथा बीसवीं सदी की महान जादु घटनाओं में है क्या सचमुच हैरी बहुत चक्का रह गया था हे hey भगवान क्या तुम्हें नहीं मालूम था अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता कर लिया होता हर्माइनी ने कहा क्या तुम्हें से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगे मैंने पूछताछ किया और मेरी इच्छा है कि मैं घरद्वार में रहूँ यह सबसे अच्छा हाउस लगता है मैंने सुना है की खुद डम्बल भी इसी हाउस में थे वैसे मेरे ख्याल से चील भी बुरा नहीं रहेगा है हम लोग अब चलते हैं और नैविल कमेटक ढूंढते हैं तुम दोनों भी अपने यूनिफॉर्म पहन लो मुझे लगता है की हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं और वह चली गई उसके साथ वह लड़का भी चला गया जिसका मेटा गुम हो गया था मैं चाहे जिस भी हाउस में रहूता हूँ दिया बेहूदा मंत्र यह मुझे जॉर्ज ने बताया था शर्त लगाता हूँ कि वह जानता था कि यह फुस्सी बम था तुम्हारे भाई किस हाउस में है? हैरी ने पूछा गरुड़ द्वार रोन ने कहा एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया मम्मी और डैडी भी इसी में थे अगर मैं इस हाउस में नहीं जा पाता तो न जाने वे लोग क्या कहेंगे मुझे लगता है कि भी बुरा नहीं परंतु जरा सोचो कहीं उन्होंने मुझे नाकशक्ति में, तो में रॉन मतलब हाँ, ने कहा वो एक बार फिर अपनी सीट पर धम से बैठ गया और काफी परेशान दिख रहा था देखो मुझे लगता है कि इस की पूछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ हैरी ने रॉन के दिमाग को हाउसों से दूर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा तो अकबर से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं जादूगर क्या करते होंगे चार्ली रोमानिया में की पढ़ाई कर रहा है नाम सुना है इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है पर मुझे नहीं लगता की मगलुओं को यह अखबार पढ़ने को मिलता होगा किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी के सामान चुराने की कोशिश की थी हैरी ने घूरा सचमुच चोर का क्या हुआ कुछ नहीं इसलिए तो इतनी बड़ी खबर है उसे पकड़ा नहीं जा सका मेरे डैडी कहते हैं कि ग्रीन गॉर्ड पे इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतानी जादूगर ही कर सकता है वैसे पिशाचों का कहना है चोर कुछ भी नहीं ले जा सका बड़ी अजीब बात है जाहिर है जब इस तरह की कोई चीज होती है तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं है यह खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता था तो हर बार उसे जैसे डर का कांटा तो चुप जाता था उसे लगा कि यह जादू की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा है परंतु वर्ल्ड कहना ज्यादा आराम था। और इसमें कोई चिंता भी नहीं होती थी तुम्हारी कौन सी है स्वीकार किया क्या रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे अच्छा जरा ठहरो दुनिया का सबसे अच्छा खेल है और फिर वो शुरू हो गया चार गेंदों और सात खिलाड़ियों की पोजिशन के बारे में सब कुछ समझाता रहा उसने उन मशहूर खिलाड़ियों का विस्तार से वर्णन बारीकियां समझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि तभी कम्पार्टमेंट का दरवाजा एक बार फिर खोला परंतु इस बार दरवाजे पर मेटक खोजने वाला बच्चा नेवल या हमाइनिंग ग्रेंजर नहीं थी तीन लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तत्काल पहचान लिया यह वही पीला लड़का था जो उसे मैडम मेलकिन की, दुशालों की दुकान में मिला था उसने दिलचस्पी ली थी अब उसे बहुत के साथ उसे देख रहा था क्या यह सच है? उसने कहा। जो लोग ट्रेन में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस कंपार्टमेंट में है तो तुम हैरी पॉटर हो है ना हाँ हैरी ने कहा वो बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था दोनों ही तगड़े थे और बहुत ही काइया किस्म के दिख रहे थे पीले लड़के के दोनों तरफ, तरफ थे, वे इस तरह जैसे बॉडी बॉडीगार्ड हों। अरे ये क्रेब है और ये पीले लड़के ने हैरी की निगाह को भापते हुए लापरवाही से कहा और मेरा नाम मेल्फॉय है ड्रेको मेल रॉन रोन हल्के से खासा जैसे वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो ड्रेको मेल ने उसकी तरफ देखा मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है क्यों यह पूछने की तो जरूरत ही नहीं है कि तुम कौन हो मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि परिवार में सभी के बाल लाल होते है, चकते होते हैं, हैं और उससे अधिक बच्चे होते हैं जिनको वो ढंग से पाल सकते हो वो हैरी की तरफ मुड़ा तो मैं जल्दी पता चल जाएगा कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं पॉटर तुम गलत लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे मैं काम तुम्हारे उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया परंतु हैरी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया मुझे लगता है कि मैं खुद ही तो सही तरचान सकता हूँ धन्यवादी चमक उ जगह होता पॉटर तो मैं इस बारे में सचमुच सावधान रहता उसने धीरे धीरे कहा अगर तुमने विनम्र रहना नहीं सीखा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे मम्मी डैडी का हुआ था वे लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था और तुम बिजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो तुम पर उनका असर आ ही जाएगा हैरी और रॉन दोनों ही खड़े हो गए रॉन का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो गया था एक बार फिर से तो कहना उसने कहा अच्छा तो तुम उसे अब लड़ाई करोगे क्यों हम ने व्यंग से कहा अगर तुम इसी वक्त यहां से बाहर नहीं गए तो हैरी ने कहा और वो जितना बहादुर महसूस कर सकता था उससे ज्यादा बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था क्योंकि क्रेब और ग्वाल उससे या रॉन से बहुत बड़े थे परंतु हमारी यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है है ना दोस्तों हम अपना पूरा खाना खा लिया है जबकिट तो के पास रखे की की तरफ बढ़ा रॉन आगे लपका परंतु इससे पहले की वो गोयल को छूपाता गोयल जोर से चीखा स्क्रैब उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दाँत गोयल की उंगलियों के जोड़ में गहराई तक धसे हुए थे क्रैप और पीछे हट गए जब बिल बिलाते तो हुए ग्वाल ने स्केबस को गोल गोल घुमाया और जब आखिरकार खिड़की से टकराया तो तीनों तत्काल में और चुहे छिपे होंगे आहार सुन ली थी क्यूँकी एक सेकेंड बाद ही हमायनी ग्रेंजर अंदर आ गई यहा क्या हो रहा है उसने पूछा वह फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी उसने यह भी देखा कि रॉन स्केबस की पूछ पकड़ उसे उठा रहा था मुझे लगता है यह मर गया, री ने हैरी से कहा। उसने छुमतर तो तो गली में हुई मुलाकात के बारे में बताया मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है रॉन ने गंभीर आवाज में कहा जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ तो वह हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले परिवार में से था उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर लिया गया था पर मेरे डैडी कहते हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है वे बेहतर होगा की, तरफ जाने के लिए की जरूरत नहीं थी। फिर तुम लोग जल्दी करो और अपने यूनिफॉर्म पहन लो मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा था और उसने मुझे बताया की हम बस पहुँचने ही वाले है तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे है ना हम वहां पहुँच जाए इससे पहले तुम लोग परेशानी में न पड़ जाओ हम नहीं स्केब रहा था रॉन ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा और अब अगर आप बुरा न माने तो यहाँ से चली ताकि हम लोग कपड़े बदल सकें। ठीक है मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि बचकानी हरकतें कर रहे हैं और गलियारों में इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं हमारी ने नाक से हुए कहा और हाँ क्या तुम्हे पता है की तुम्हारी नाक पर मैल लगा हुआ है उसके बाहर जाते समय रॉन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा हैरी ने खिड़की से बाहर झाका बाहर अंधेरा हो रहा था गहरे बैगनी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिख रहे थे ट्रेन धीमी हो रही थी उसने रॉन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए रॉन का थोड़ा छोटा था इसलिए के नीचे उसके जूते दिख रहे थे पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी हम लोग पांच मिनट में हॉगवर्ड पहुंच जाएंगे अपना सामान ट्रेन में ही रहने दे इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी और उसने देखा की रॉन अपने चकते के नीचे पीला दिख रहा था उन्होंने बची हुई मिठाइया अपनी जेब में भर ली और गलियारे में जमा भीड़ में शामिल हो गए ट्रेन पहले तो धीमी हुई और आखिरकार रुक गई लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का करने लगे और फिर वे एक छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे रात की ठंडी हवा में हैरी को कपकपी छूट गई तभी विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैगरेट की परिचित आवाज सुनाई दी फर्स्ट ईयर के बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ आ जाए सब ठीक है के के समुद्र ऊपर के का का बड़ा चेहरा चमक रहा था। चलो, हमारे पीछे आओ। फर्स्ट ईयर कोई और बच्चा तो नहीं है। जरा कदम रखना फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आओ फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे, वे लोग हैगरेट के पीछे पीछे एक संकरे ढलवा रास्ते पर चल दिए उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा वहां पर घने पेड़ होने चाहिए कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था सिर्फ नेविल ने जिसका मेंढक बार-बार नेवे के ऊपर एक जोरदार ऊ की आवाज आई संक्री पकडंडी उन्हें अचानक एक बड़ी काली झील के किनारे पर ले आई थी झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा महल बना था जिसमे कई कंगूरे और टावर थे सितारों से से भरे आसमान में महल की चमक रही थीं। एक ज्यादा मत बैठना, ने किनारे पर पानी में तैरती छोटी नावों के बेड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा हैरी और रॉन के पीछे पीछे नेवेल और हमायनी भी नाव में चढ़ गए सब आ गए हैग्रिट चिल्लाया जो अपनी नाव में अकेला ही बैठा था तो ठीक है आगे बढ़ो और सभी छोटे नावे तत्काल आगे चल दी कांच की तरह चिकनी झील में वे फिसलती लग रही थी सब खामोश थे और सिर उठाकर बड़े महल की तरफ देख रहे थे जैसे जैसे वे उस चट्टान के करीब आए जिस पर महल खड़ा था वह उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा जैसे ही आगे वाली नावे चट्टान के पास पहुंची हैगरेज चिल्लाया सिर झुका लो उन सभी ने अपने सिर झुका लिए और छोटी नावे उन्हें चट्टान के अंदर एक सुरंग में ले गई जो सुंदर पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छुपी थी वे लोग एक अंधेरी गुफा में से जा रहे थे जो महल के ठीक नीचे से जाती दिख रही थी और फिर वे जमीन के नीचे जहाँ मुश्किल से उतरे बच्चों के नाव से उतरने के बाद ने की तलाशी और कहा, तुम वहा क्या कही यह तुम्हारा मिडक तो नहीं है ट्रेवर्स नेविल खुशी से चिल्लाया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए फिर वे सब हैग्रेड के लैम्प के पीछे चट्टान में बने एक रस्ते पर मुश्किल से चढ़ने लगे अंत में वे महल की छाया में नर्म और गीली घास पर आ गए पत्थर की सीढ़ियों पर चल कर वे बलूद के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए सब आ गए और तुम क्या तुम्हारा मेडकअप कभी तुम्हारे पास है हेगरी ने दत्तकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर तीन बार दस्तक दी